गुण लक्षण प्रकरण में बुद्धि नामक गुण की चर्चा चल रही है बुद्धि नामक गुण का ही दूसरा नाम है ज्ञान और ज्ञान के पहले दो प्रकार बताए गए स्मृति अनुभव संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को कहा गया स्मृति संस्कार भिन्न ज्ञान और स्मृति भिन्न ज्ञान को कहा गया अनुभव उसके अवांतर दो भेद हुए यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव कहा गया तदवद विशेषक तत्प्रकारक तद अनुभव को यथार्थ अनुभव कहते हैं और तद अभाव विशेषक तत्प्रकारक अनुभव को अयथार्थ अनुभव कहते हैं तदवत विशेषक तत्प्रकार अनुभव का ही दूसरा और भेद बताते हुए कहा गया कि यथार्थ अनुभव चतुर्विधा वो चार प्रकार है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्देद से ये चार प्रकार की एक के यथार्थ अनुभव यानी चार प्रकार की प्रमा है तो प्रमा चार प्रकार की है तो उनके करण भी चार हैं इसलिए कहा कि तत्कर्णम अपि चतुर्विधम तो प्रत्यक्षादि प्रमाओं का जनक प्रमाण जिसे कहा जाता है करण वह भी चार प्रकार के हैं करण भी वे चार प्रकार हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेद से Premises, पहला करण है प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है अनुमिति प्रमा के करण को कहा जाता है अनुमान प्रमाण और उपमिति प्रमा के करण को कहा जाता है उपमान प्रमाण शाब्द प्रमा के करण को कहा जाता है शब्द प्रमाण तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान का कारण माना जाता है पदार्थ ज्ञान को तो वाक्यार्थ समझना है हमें तत्करणम अपि चतुर्विधम ये जो एक वाक्य है ना तत्करणम अपि चतुर्विधम इसमें से चतुर्विधम शब्द का अर्थ भी मालूम है अपि पद का भी अर्थ मालूम है और तत्करणम में तत्शब्द का भी अर्थ मालूम है सरोनाम होने से वह पूर्व का परामर्शक होगा पूर्व में बताई गई जो प्रमाएँ हैं उनका परामर्शक होगा लेकिन नया शब्द है करण तो करण पदार्थ को भी जब तक नहीं समझेंगे तब तक तत्करणम अपनी चतुर्विधम इस वाक्य के अर्थ को समझना कठिन होगा इसलिए करण पदार्थ को बताने के लिए ये दूसरा वाक्य आ रहा है करण का लक्षण करने वाला कि असाधारण कारणम करणम असाधारण कारण का नाम है करण असाधारण कारण को करण कहते हैं तो कारण दो प्रकार का साधारण असाधारण असाधारण कारण करण कहलाएगा का और कारण में असाधारणत्व तो क्या है तो कारण असाधारण कारण को कहा जाता है करण तो कारण में असाधारणत्व तो धर्म क्या है तो असाधारणत्व तो है व्यापार वत्व व्यापारवान कारण को कहा जाएगा असाधारण कारण तो व्यापारवान कारण असाधारण कारण कहलाता है और व्यापार किसको कहते हैं तो व्यापार कहा जाता है तजन्यवे सती तजन्य जनकत्व व्यापारत्व जो तजन्यवे सती तजन्य जनकत्व व्यापारत्व तजन्य में तत्शब्द से लिया जाता है कारण को तो तजन्यवे सती का अर्थ निकलेगा जो कारण से जन्य हो तजन्यने जिसको हम कारण कह रहे हैं उसका कार्य हो व्यापार कौन होता है जो कारण का कार्य है इतना मात्र नहीं साथ में होना चाहिए तजन्य जनक भी यहां पर भी तजन्य जनक में तत्शब्द से कारण को ही लेना तो जो कारण से जन्य होता हुआ कारण से जन्य जो दूसरा कार्य है उसका जनक भी बने उसे व्यापार कहा जाता है जो कारण से उत्पन्न हो और कारण से उत्पन्न होने वाले कार्यांतर का कारण भी बने उसे व्यापार करता हैं तो ये जो है आपका जैसे चक्र की भ्रमी घूमना घट कार्य है ना तो बिना चक्र के नहीं बनता तो चक्र ये हैं कारण किसका घट का और खाली चक्र पे मिट्टी को रख दिया जाए तब भी घट नहीं बनेगा जब तक चक्र घूमेगा नहीं तो उसे घुमाना पड़ता है तो घूमने से वो जो घूमना रूप व्यापार हो रहा है वो चक्र ना हो तो कौन घूमेगा इसलिए चक्र से जन्य है चक्र की भ्रमी भ्रम यानी वो भ्रमण घूमना वो चक्र से जन्य हुए और चक्र से जन्य एक है घट भी चक्र से जन्य दो हो रहा है ना चक्र की भ्रमी भी और चक घट भी चक्र से जन्य है तो तजन्य कहने से चक्र की भ्रमि को भी लिया जाएगा चक और घट को भी लिया जाएगा लेकिन वो होना चाहिए चक्र से जन्य भी हो और चक्र से जन्य का जनक भी बने तो घट चक्र से जन्य तो है लेकिन चक्र से जन्य जो भ्रमी है उसका कारण नहीं है उसका जनक नहीं है और चक्र की भ्रमि चक्र से जन्य भी है और चक्र से जन्य घट का जनक भी है जनक या कारण इसलिए भ्रमी को कहा जाएगा व्यापार जो चक्र का भ्रमण है वह है व्यापार क्यों कि घट का कारणभूत जो चक्र उससे वह जन्य है और चक्र से जन्य घट का जनक भी है वो भ्रमी तो व्यापार है तो तजन्यवे सती जनकत्वम ये व्यापार का लक्षण घट जाता है भ्रमी में रहे रहे क्रिया है कहीं गुणात्मक होता है कहीं क्रियात्मक होता है ऐसे घट को देखा घट का और चक्षु इंद्रिय का संबंध हुआ वो कौन सा संबंध बनेगा संयोग संबंध घट के साथ चक्षु इंद्रिय का होगा संयोग संबंध और उससे फिर घटोयम ये ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष प्रमा कहलाएगी और इस प्रत्यक्ष प्रमा का कारण यानी असाधारण कारण वो कौन है चक्षु इंद्रिय उसे ही प्रमाण कहा जाएगा घटोयम यह जो प्रमा हुई ये किससे हुई चक्षु इंद्रिय से प्रमा है न हाँ तो इसलिए इसमें करण कौन होगा चक्षु इंद्रिय करण होगा इसे करण क्यों कहेंगे वो असाधारण कारण है और चक्षु में असाधारणत्व तो क्या है व्यापार तत्व ये असाधारणत्व तो है और व्यापार क्या है तो जो संयोग है घट के साथ चक्षु का उसे व्यापार कहा जाएगा वह चक्षु से जन्य है ना, घट के साथ जो चक्षु का संयोग हुआ यदि चक्षु न हो तो किसका संयोग होगा इसलिए घट के साथ चक्षु के संयोग को चक्षुजन्य कहा जाएगा चक्षुजन्य है वो और चक्षु से जन्य और भी है घटोयम ये ज्ञान ये भी चक्षु से जन्य है तो चक्षु जन्यत्व दो में है चक्षु का जो घट के साथ संयोग उसमें भी चक्षुजन्यव तो है और घट का जो घट के आ, आ, घट का जो ज्ञान है उसमें भी चक्षुजन्यव तो है लेकिन इनमें से चक्षु घट का ज्ञान चक्षु और घट संयोग का जनक नहीं है और चक्षु और घट का संयोग घट ज्ञान का जनक है इसलिए व्यापार होगा जो चक्षु इंद्रिय से जन्य है और चक्षु इंद्रिय से जन्य घट ज्ञान का जनक भी है वो है संयोग चक्षु इंद्रिय का जो घट के साथ संयोग हुआ उसे कहा जाएगा घट से जन्य अक्यानाम चक्षु से जन्य और घट चक्षु से जन्य घटक ज्ञान का जनक तो व्यापार हुआ तो उसमें व्यापार का लक्षण घटा तो घट संयोग चक्षु चक्षुन्द्रिय और घट का संयोग चक्षु इंद्रिय से जन्य है और चक्षु इंद्रिय से जन्य जो घट का ज्ञान है उसका जनक भी है इसलिए उसे कहा जाएगा व्यापार तो चक्षु इंद्रिय में ये घट का संयोग व्यापार है ना तो व्यापारवान किसको कहा जाता है जिसमें व्यापार रहता है उसे तो संयोग एक संबंध है और वो संबंध दो में रहता है जिन दो का आपस में संबंध बनता है उन दोनों में भी संबंध रहेगा तो यहाँ घट और चक्षु इंद्रिय का संबंध बना है वह रहेगा घट और चक्षु दोनों में तो चक्षु में भी रहा तो चक्षु को संयोगवान कहा जाएगा ना और संयोग को यहाँ पर कहा जाएगा व्यापार शब्द से तो व्यापारवान हो गया कौन चक्षु तो व्यापारवान असाधारण कारण चक्षु इंद्रिय हैं तो व्यापारवान असाधारण कारण होने के कारण इसे कहा जाएगा करण चक्षु इंद्रिय को किसके प्रति घटोयम इस प्रमा के प्रति घटोयम इस प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण चक्षुन्द्रिय होने से चक्षुइंद्रिय को कहा गया घटोयम इस प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति प्रमाण करण तो इस प्रकार ये अलग अलग ज्ञान में और अलग अलग कार्य में ये सब लक्षण व्यापारवान असाधारण कारण को करण कहते करके घटेगा एक दो एक दो में घटा करके बताया जाता है दृष्टांत के तौर पर बाकी स्थान स्थान पर इसे स्वयं घटाना होता है तो असाधारण कारणम करणम आगे हैं कारण का लक्षण अब तो कार्य ये, ये जो करण के लक्षण वाक्य में एक कारण पद आ गया न असाधारणम कारणम करणम तो करण को समझने के लिए करण का लक्षण बताने वाला वाक्य आया असाधारण कारणम करणम समझाने के लिए और इसमें एक पद आया कारण पद उस कारण पदार्थ को जब तक नहीं समझेंगे तब तक करण का लक्षण बोधक वाक्यार्थ समझ में नहीं आएगा इसके लिए कारण पदार्थ को बताने वाला ये वाक्य है कार्य नियत वृत्ति कार्य नियत पूर्वृत्ति ही कारणम कार्य नियत पूर्वृत्ति ही कारणम तो कार्य से नियत पूर्वृत्ति जो कारण है तो कार्य शब्द से लेना है जो उत्पन्न हो रहा है उसे और उससे जो पूर्ववर्ती है और पूर्व का विशेषण है नियत पूर्ववृत्ति यानी नियम से पूर्ववृत्ती हो होना चाहिए हाँ, हाँ का जिसके बिना जिसके पूर्व अव्यवहित पूर्व क्षण में उपस्थित हुए बिना कार्य संभव न हो उसे नियत पूर्ववर्ती कहा जाता है जिसकी कार्य उत्पत्ति से पूर्व क्षण में उपस्थिति के बिना कार्य संपन्न न होता हो संपन्न होना संभव न हो उसे कहा जाएगा यत पूर्ववर्ती पूर्वृत्ति नियत पूर्वृत्ति वृत्ति शब्द वृत् के अर्थ में है कर्ता अर्थ में तीन प्रत्यय है तो कार्य की उत्पत्ति क्षण से पूर्व क्षण में अवश्यमभावी रहने वाला उसे कहा जाएगा कार्य नियत पूर्व वृत्ति और वो है कारण ये कारण का लक्षण है नियत का अर्थ है अवश्यम भावी।, भावी विद्यमानता जिसकी है जिसका रहना आवश्यक है जिसकी उपस्थिति के बिना कार्य उत्तर क्षण में न होता हो तो कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम तो जैसे घट कार्य हैं मिट्टी हैं कुलाल हैं और चक्र हैं दंड हैं ये सब माने जाते हैं घड़ारूप कार्य के प्रति कारण इन में से सब हो और एक भी ना हो मिट्टी ना हो मान लो बाकी कुलाल हैं दंड हैं चक्र हैं सब है। और मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा मिट्टी हो और चक्र दंड हो कुलाल ना हो तब भी नहीं बनेगा इन में से जितनी सामग्री हैं उनमें से एक भी ना हो तो नहीं बनेगा इसलिए उन सब में घट के कारणत्व का लक्षण घटेगा और नियत शब्द का प्रयोग करने से ये हुआ कि मान लो कुलाल का पुत्र कुलाल क्या नाम घड़ा बना रहा है उसका पिता वृद्ध है। जहाँ घड़ा बन रहा है वहाँ पर कुलाल का पिता भी बैठा हुआ है घड़ा बन रहा है तो कार्य नियत पूर्ववर्ती वो भी कार्य पूर्ववर्ती वो भी हुआ लेकिन वो कारण नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा घड़ा बनते समय कुलाल का पिता वहाँ पर बैठा ही रहे नहीं तो घड़ा बनेगा ही नहीं ऐसा नहीं होता इसलिए इसे कहा जाता है अन्यथा सिद्ध किसको कुलाल के पिता को और प्रायः कहीं से दूर से मिट्टी आदि लाने के लिए घड़े भी कहीं दूर ले जाकर के बेचने के लिए अपने सिर पर ढोने की अपेक्षा वो गधे रखता है ना कुलाल और वो भी कहाँ बांधेगा तो जहाँ कहीं आंगन में बंधा हुआ है और वहीं पर पास में वो कर रहा है घड़ा भी बना रहा है तो गधा भी वहाँ पर बैठा हुआ है लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा ही होगी ऐसी जरूरी नहीं है लेकिन इन बाकी की जो है उपस्थिति तो हमेशा होना जरूरी है ही है तो खाली कार्य पूर्वर्ती कारणम इतना इक्षण करेंगे नियत शब्द नहीं जोड़ देंगे तो क्या होगा एक घट विशेष के बनते समय कुलाल का पिता वहाँ पर उपस्थित था घट के बनने से पहले पूर्व क्षण में तो उसको भी घट के प्रति कारण मानने की आपत्ति आएगी तो अति व्याप्ति दोष हो जाएगा वो कारण नहीं है घट का इसलिए नियत शब्द जोड़ दिया है तो नियत का अर्थ है अवश्यम भाविनी उपस्थिति होनी चाहिए तो ये कोई जरूरी नहीं कि कुलाल का पिता हर एक घट कुलाल के द्वारा बनाते समय पूर्व क्षण में रहे ही कई एक कुल ऐसे है जिनका पिता स्वर्गवासी हो गया लेकिन घड़े बना लेते हैं तो वहाँ पर तो कुलाल का पिता नहीं है ना, तो फिर घड़ा नहीं बनना चाहिए लेकिन तो बनता है इसलिए उसकी उपस्थिति नियत पूर्ववर्ती नहीं है किसके कि कुलाल के पिता की कुलाल की तो है कुमार का तो होना जरूरी है लेकिन उसका पिता तो अन्यथा सिद्ध माना जाता है प्रेरक तो प्रेरणा दे करके बाजू में हो जाता है वो प्रेरक करता कहलाता है शाब्दी भावना है प्रेरणा प्रेरणा रूप व्यापार है प्रयोजक का और जो सिखाना था सीख लिया उसके बाद जो घट स्वयं बनाता जा रहा है उस समय वो स्वयं ही करता है और कुलाल पिता अन्यथा सिद्ध हैं और जब सीख रहा है तो प्रयोजक कर्ता कहा जाएगा प्रयोजक कर्ता किसको कुलाल के पिता को और कर्ता कुलाल को और तो इस प्रकार ये कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम तो इनमें से कारण तो अनेक है ना तो अनेक कारणों में से जो असाधारण कारण होगा उसे करण कहा जाएगा यानी व्यापारवान असाध कारण होगा उसे करण कहेंगे और बाकी को कहा जाएगा आ, कारण मात्र और करण हो गए व्यापारवान असाधारण कारण अब कार्य का लक्षण आ रहा है कारण के लक्षण में एक कार्य पद आ गया ना तो कार्य पदार्थ को समझे बिना कारण पदार्थ समझ में नहीं आएगा इसलिए कार्य किसको कहेंगे तो कार्य को समझाने के लिए ये वाक्य आया कार्य प्राग अभाव प्रतियोगी कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी प्राग अभाव ग पुरानी है हाँ तो वही प्राग भाव, ग हल है वो अ में मिल गया प्राग भाव तो ठीक है इसको फिर कल देखते हैं